बृहदारण्यकोपनिषद शांक अध्याचार ब्राह्मणतीन वग्ज्योति अस्तमित आदियाग्वल्क चंद्रम से अस्तमित शांति किं ज्योतिरेवाय पुष्ठ वागेवाच ज्योतिर्भवती वाचैवाचं ज्योतिषा से पल्यते कर्मकुरपल्येती तस्माई सम्राटपी योचरद तेतीमें वै तदवल हे यागवल्क्य आदित्य के अस्त होने पर चंद्रमा के अस्त होने पर और अग्नि के शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है वाक ही इसकी ज्योति होती है यह वाघ रूप ज्योति के द्वारा ही बैठता इधर उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। इसी से हे सम्राट जहां अपना हाथ भी नहीं जाना चाहता जाना जाता वहां जो ही वाणी का उच्चारण किया जाता है कि पास चला आता हैल्क य बात ऐसा ही है सांतेनौज्योतिभा शब्द पिगृह्य शब्द विषे विषय श्रोत्रेन्द्रिधीप्य स्रोत्रेन्द्रि संप्रदीपते मनसी विवेक उपजायते तेन मनसा बाह्या प्रतिपद्यते मनसा मनसाव पश्यति मनसा इति ब्राह्मण अग्नि के शांत होने पर वाक ज्योति है वाक इस शब्द से शब्द ग्रहण किया जाता है शब्द रूप विषय से स्रोतेंद्रिय दीप्त होती है स्रोतेंद्रिय के सम्यक प्रकार से दीप्त होने पर मन में विवेक उत्पन्न होता है उस मन से बाह्य चेष्टा का अनुभव करता है मन से ही देखता है मन से सुनता है ऐसा प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण का कथन है कथम पुनर्वाग्योति वाचो ततः आह तस् सम्राट यस्मा वाचा पुरस्तो ज्योतिषागृृहसो व्यवहरतीस्मा प्रसिद्धमेत वाचो ज्योतिष कथम अभी यस्े प्रशिप्राएण मेघांधकारोस्योति सोपि प्रत्यम हस्तो न हस् नाते अथ तस्मिन् तस्लेषा निधे प्राप्ते यत्र वागुच्चरति बाह्य ज्योतिषोभागुच्चर स्वाभव वोतिप त्र नयति तेन शब्दन ज्योतिष्रोत्र मनसो भवति तेन ज्योतिष कार्य वाक प्रतिपद्यते तेन वाचा तीवा तीवा तत्र भवति ज्योतिषोपथ्येत उपाग्छत कर्म संहिता तमकुरतेपल्येती किंतु वाक किस प्रकार ज्योति है वाक का ज्योति होना तो प्रसिद्ध नहीं है इसी से श्रुति कहती है इसी से हे सम्राट चूंकि यह पुरुष वाणी रूप ज्योति से अनुग्रहित होकर व्यवहार करता है इसलिए इस वाणी का ज्योति होना प्रसिद्ध है किस प्रकार सो बतलाते हैं? जब जिस समय वर्षा काल में मेघ के अंधकार में प्रायः समस्त ज्योतियों के अस्त हो जाने पर अपने हाथ का भी स्पष्ट नहीं होता उस समय समस्त चेष्टाओं का निरोध प्राप्त होने पर बाह्य ज्योतियों का अभाव होने से जहाँ वाणी का उच्चारण होता है कुत्ता भोगता है अथवा गधा रेखता है वहीं उसके समीप पुरुष चला जाता है उस शब्द रूप ज्योति से श्रोत्र और मन की निरंतरता हो जाती है इससे वाक ज्योति की कार्यता को प्राप्त हो जाती है तात्पर्य यह है कि उस वाणी रूप ज्योति से पुरुष उपन्यति समीप जाता अर्थात निकटवर्ती हो जाता है और वह कर्मकर्ता तथा पुनः लौट आता है तत्र वाग ज्योतिषो गंधादि नाम अपि तग्ज्योतिषो ग्रहण गंधादीना उपलक्षणा गंधादी अद्स्वुगृतेषु प्रवृत्व तेनाप्युग्रहो कार्यक्रम सात वाग रूप ज्योति का ग्रहण गंधादि के उपलक्षण के लिए है गंधादि के द्वारा भी प्राणादि के अनुग्रहित होने पर प्रवृत्ति और निवृत्ति आदि होते हैं अतः उनसे भी देहेंद्रिय संघात का अनुग्रह होता है जनक हे याज्ञवल्क यह बात ऐसी ही है आत्मज्योति अस्तमित मित आदित्यज्ञवल्क चंद्रम से अस्तमित शांति शांताया चुकी पुरुषः ज्योतिरिवार्यम पुरुष इत्मिवाच्य ज्योतिर्भव नैवास्त कर्म कुरुती वल्क आदित्य के अस्त होने पर चंद्रमा के अस्त होने पर अग्नि के शांत होने पर और वाक के भी शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला रहता है आत्मा ही इसकी ज्योति होता है यह आत्मज्योति के द्वारा ही बैठता इधर उधर जाता कर्म करता और फिर लौट आता है च शांतायानर्वाची गंधादी सर्व प्रवृत्ति बाह्येव्राहकेशुर्वप्रवृत्ति पुर से एक भवति जागृत विषय बहिर्मुखा कर्णनी चक्षुरादीनिया ज्योतिरनू पुरुषस्य गृह्यफुटतर संव्यवहार्स्य पुष्स्थागृते स्वावसघात ज्योतिषा ज्योतिषिस्तवा तस्वे सर्व्य ज्योति प्रत्यमी स्वप्न सुसुप्ति च तादृग अवस्थायावयवसात ज्योतिषा ज्योतिष कार्य सिद्धि ज्योतिषिशेती दिश्य स्वप्ने ज्योतिष कार्य सिद्धि बंधु वियोग ज्योतिषि बंधुसंगमनदर्शन देशमान सुषुप्ताच्युत्थम सुखमहम स्वापस न किंचितिद अवेसि अवेदिश्मी तस्मादस्त व्यतिरिक्तम किम ज्योति ही वाणी के शांत हो जाने पर तथा अनुग्राहकों के भी निवृत्त हो जाने पर इस पुरुष की संपूर्ण प्रवृत्तियों का निरोध प्राप्त होता है यहाँ यह कहा गया है जिस समय जागृत अवस्था में आदित्यादि ज्योतियों से अनुग्रहित होने वाली चक्षु आदि इंद्रिया बहिर्मुख होती है उस समय इस पुरुष का व्यवहार स्पष्टतर होता है इस प्रकार जागृत अवस्था में तो इस पुरुष के ज्योति संबंधी कार्यों की सिद्धि अपने अवजव संघात से व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही देखी गई है अतः हम समझते हैं कि स्वप्न और सुसुप्त काल में संपूर्ण बाह्य ज्योतियों के अस्त हो जाने पर तथा जागृत काल में भी ऐसी अवस्था आने पर अपने अवजव संघात से व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही इस पुरुष के जोति संबंधी कार्य की सिद्धि होती है स्वप्न में बंधुओं के सहयोग वियोग दिखाई से उठना और मैं सुख से सोजा उस समय कुछ भी फान नहीं रहा ऐसा अनुभव भी देखा ही जाता है अतः कोई व्यतिरिक्त ज्योति है कि पुनस्तवाचि ज्योतिर्भवतीच्य आत्मैवास्य ज्योतिर्भवती आत्मे, आत्मे कार्यकर्ण स्वावयसात कार्यक्रषक आदित्यादि बाह्य ज्योतिर्वत स्वयं नानवभाष्य मनमें ज्योतिर अंतस्थ तत्पारी कार्यक्यति तब्धव्यति व्यति्यक संघाता ज्योति्य चुरादी करूपलम दृष्टम न तो तथा चक्षुरादीप्य आदि आदि ज्योतिष सूपरतेषु कार्य ज्योतिषु दृश्य तस्मात्मन ज्योतिषा आस्ते पल्येते कर्मकुर विपल्येती अंतस्थम ज्योतिवगम्य कि आदिदी ज्योतिलक्षण तदौतिक सवे चक्षुराद्यम आदिवत किंतु उस वाणी के शांत होने पर कौन ज्योति होती है तो बतलाया जाता है उस समय आत्मा ही पुरुष की ज्योति होता है आत्मा यह देहेंद्रीय रूप अपने अवजव संघास से व्यतिरिक्त देह और इंद्रियों का अव अवभाषक तथा आदित्यादि बाह्य ज्योतियों के समान स्वयं किसी अन्य से भाषित न होने वाली ज्योति कहा जाता है तथा किन्हीं बाह्य ज्योतियों में न होने के कारण वह पारिशेष्य न्याय से अंतस्थ है वह देह और इंद्रियों से भिन्न है यह तो सिद्ध ही हो चुका है और जो ज्योति देहेंद्रिय से भिन्न तथा संघात की उपकारक होती है वह नेत्रादि बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध होती देखी जाती है किंतु आदित्यादि ज्योतियों के निवृत्त हो जाने पर यह आत्मा उनकी तरह चक्षु आदि से उपलब्ध नहीं होता किंतु तो भी चूंकि ज्योति का कार्य देखा ही जाता है इसलिए यह पुरुष आत्मज्योति से ही बैठता इधर उधर जाता कर्म करता और फिर लौट आता है अतः यह ज्ञात होता है कि निश्चय ही आत्मा अंतस्थ ज्योति है यही नहीं वह आदित्यादि ज्योतियों से विलक्षण और अभौतिक भी है यही कारण है कि वह आत्मज्योति आदित्यादि के समान चक्षु आदि से ग्राह्य नहीं है न समान जातीय न्योपकार दर्शनाद जदादित्यादि विलक्षणम ज्योतिरांतरम सिद्ध एतदसत एतक्रीय सामन जातीय नदीत्यादि संघातस्य कार्यक्रम संघात भौतिक भौतिक नोपकार क्रियमाणों दृश्य से यम चेदमु यदि नाम कार्य तदुपाकारक कार्यकनाथ तदुपकारक्योति तथापि कार्यकरण समान जातीय तथा कार्यकण सामा तो आदि ज्योति युनरस्थ तत्क्ष वैलक्षण्य उच्यते तचुरादिज्योतिक युरादी ज्योतिषी आत्मज्योति सिद्धमिति नहीं हो सकता क्योंकि समान जाति वाले पदार्थ से ही उपकार होता देखा जाता है आदित्यादि से भिन्न जो आंतरज्योति सिद्ध की गई है वह ठीक नहीं है क्यों क्योंकि जिनका उपकार किया जाता है उन भौतिक देहद्रीय संघात का अपने समान जाति वाली भौतिक आदित्यादि ज्योति से ही उपकार होता देखा जाता है और जैसा देखा गया है वैसा ही इसका अनुमान करना चाहिए यदि देह और इंद्रियों की उपकारक ज्योति आदित्यादि के समान उनसे कोई भिन्न पदार्थ है तो भी उसे देहेंद्रीय संघात से समान जाति वाली ही अनुमान करनी चाहिए क्योंकि आदित्यादि ज्योतियों के समान वह देहेंद्रीय संघात का उपकार करने वाली है इसके सिवा अंतस्थ और अप्रत्यक्ष होने के कारण जो उसकी विलक्षणता बतलाई जाती है वह तो नेत्रादि ज्योतियों के द्वारा व्यभिचरित है क्योंकि अप्रत्यक्ष और अंतस्थ होने पर भी नेत्रादि ज्योतियाँ भौतिक ही हैं अतः आत्मज्योति इनसे विलक्षण है यह सिद्ध होता है ऐसा कहना तुम्हारी मनमानी कल्पना मात्र है संघात भाव अनुमियते सामान्यतो दृष्टस्य कार्यक्रम सामान्यतो ज्योतिष साम्सान व्यभारीवाद्रमाण्यम साबल भावित व्यतिर ज्योति कार्य कार्यक्रने न च प्रत्यक्ष अक्य है अयमे तो कार्यक्रणसात प्रत्यक्ष पश्य च यदि नाम चीना ज्योतिरकारक सियाद आदित्यादिवत न तदात्मा सैत् ज्योतिर आदिव प्रत्यक्ष दर्शना क्रिया कौती सत्मा सैद कार्यक्रणसा प्रत्यक्ष विरोधे इसके संघात के रहने पर ही रहती है इसलिए आदि के समान संघात का ही धर्म है ऐसा ही अनुमान होता है अनुमान वाक्य इस प्रकार है चैतन्यम शरीर धर्म तदभाव भावित्वात रूप रूपवत सामान्य तो दृष्ट अनुमान दूसरा अनुमान साधारणतः तो तीन प्रकार का होता है पहला पूर्ववत दूसरा शेषवत और तीसरा सामान्य तो कारण देखकर जो कार्य का अनुमान किया जाता है वह पूर्ववत है जैसे मेघ की घिरी हुई घटा देख कर वृष्टि का अनुमान कार्य देखकर जो कारण का अनुमान होता है वह शेषवत कहलाता है जैसे नदी में बाढ़ आई देख पर्वत पर वृष्टि होने का अनुमान तथा प्रत्यक्ष मूलक साधारण या व्याप्ति के अनुसार जो परोक्ष वस्तु का अनुमान किया जाता है वह सामान्यतो दृष्ट अनुमान है जैसे प्रत्येक कार्य का एक कर्ता देखा जाता है क्योंकि यह जगत भी एक कार्य है अतः इसका भी एक कर्ता अवश्य होगा जो इसका कर्ता है वही ईश्वर है यहाँ विमतम चैतन्य ज्योति ही संघाताद भिन्नम तदभाषकवाद विवाद की विषयभूत चैतन्य ज्योति संघात से भिन्न है क्योंकि यह संघात को प्रकाशित करने वाली है जैसे आदित्य इस प्रकार प्रकाशक प्रकाश से भिन्न होता है इस व्याप्ति के अनुसार परोक्ष चैतन्य ज्योति को संघात से भिन्न सिद्ध किया जा रहा है अतः यह सामान्यतः तो दृष्ट अनुमान है व्यभिचारी नेत्र देह का प्रकाशक होकर भी देह से पृथक नहीं है अतः संघात की प्रकाशिका होने के कारण जो चैतन्य ज्योति को संघात से भिन्न सिद्ध करते हैं उनका यह हेतु नेत्र आदि के विषय में अनेकांतिक अव्यविचरित हो गया है इसी युक्त से पूर्व पक्षी ने दृष्ट अनुमान को व्यविचारी कहा है होता है इसलिए इस उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती आप सामान्यता तो दृष्ट अनुमान के बल से ही तो आदित्यादि के समान ज्योति को देह और इंद्रियों से भिन्न सिद्ध करते हैं किंतु अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का बाध नहीं हो सकता वह देह इंद्रिय संघात ही तो प्रत्यक्ष देखता सुनता मनन करता और विशेष रूप से जानता है यदि आदित्यादि के समान इसका उपकार करने वाली कोई अन्य ज्योति हो तो वह आत्मा नहीं हो सकती अपितु तो आदित्यादि के समान ही कोई अन्य ज्योति होगी जो भी प्रत्यक्ष दर्शनादि कर्म करता है वह देहेंद्र संघात ही आत्मा होना चाहिए कोई दूसरा नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोध होने पर अनुमान की प्रामाणिकता नहीं हो सकती अन्वयमेव चेत दर्शनादि क्रियाकर्ता आत्मा संघात कथम अविकलवास्य दर्शनादि क्रिया क्रियाकर्तृत्व कदाचित होती कदाचित नैटी सिद्धांति किंतु यदि यह संघात ही दर्शनादि क्रियाओं का करने वाला आत्मा हो तो ऐसा क्यों होता है कि इसमें कोई विकार न आने पर भी कभी तो इसमें दर्शनादि क्रियाओं का कर्तृत्व रहता है और कभी नहीं रहता है नई स दोष है नि दृष्टेन उपन्न नाम खद्योते प्रकाश देशमाने कारणांतर प्रकाशकृश्यम कारणातरमु अन्मेये चेनचि साम्सर्वन सैत न च पदार्थस्वभा नग्न उष्णस्वभा अन्य निमित्त उदक्य व्यम प्राणीधर्मा धर्मेक्ष निर्मितपेक्ष प्रसंग अस्तुति चेत न तदनवस्था प्रसंगः स चाष्ट पूर्वपक्ष कोई दोष नहीं है क्योंकि ऐसा देखा गया है और देख देखी हुई बात में अनुपत्ति नहीं होती खद्योत को प्रकाशक और अप्रकाशक रूप से देखने में किसी अन्य कारण का अनुमान नहीं करना चाहिए यदि किसी से समानता होने के कारण उसके विषय में भी अनुमान किया जाए तब तो सब जगह सबके विषय में अनुमान ही करना होगा और यह इष्ट नहीं है क्योंकि पदार्थ का कोई स्वभाव ही न हो ऐसी बात नहीं है अग्नि का उष्ण स्वभाव होना अथवा जल का शीतल होना किसी अन्य कारण से नहीं है यदि कहो कि स्वभाव भी प्राणियों के धर्माधर्म की अपेक्षा से होता है तो धर्माधर्मादि का भी किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा रखने वाला स्वभाव मानने का प्रसंग होगा यदि कहो कि होने दो तो यह ठीक नहीं क्योंकि इससे अनवस्था का प्रसंग होगा और वह इष्ट नहीं है न स्वन स्मृतो दृष्टर्शनादुम स्वभाववादीना देह क्रिया न व्यतिरक्त से तेहस्रिया स्वप्ने दृष्टि दर्शन न सैद अंध स्वनमें पश्यन् दृष्टपूर्वमेव पश्य न शाकद्वी गदृष्टूप ततचं य दृष्ट दृष्टू वस्तु स एव पू विदमे चक्षुस्य द्राक्षी न देह इति देहस्य दृष्टा स एना द्रक्षीत तस्ृद चक्षुषे स्वप्ने दृष्ट दृष्टपूर्व न पश्येत अस्ोक प्रसिद्धि पूर्व दृष्ट मैया हिमवत शिंगमद्याह स्वने द्रक्ष मिथ्यु धृत चक्षुषा बंधान तस्माते भी चक्षुसि यह स्वप्नदिक स एव दृष्टा न देह इत्योगम्यते सिद्धांति तुम्हारा कथन ठीक नहीं है क्योंकि स्वप्न और स्मृति में देखे हुए का ही दर्शन होता है स्वभाववादी ने जो कहा कि दर्शनादि क्रिया देह के ही है उससे भिन्न के नहीं है सो ऐसी बात नहीं है यदि दर्शनाधि क्रिया देह की ही होती तो स्वप्न में देखे हुए को ही न देखा जाता अंधा पुरुष स्वप्न देखने के समय पहले देखे हुए पदार्थों को ही देखता है जिन्हें पहले कभी नहीं देखा उन शाक द्वीपादि के पदार्थों को नहीं देखता इससे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न में जो पहले देखे हुए पदार्थों को देखता है उसी पहले नेत्रों के रहते हुए उन पदार्थों को देखा था देह ने नहीं यदि देह ही देखने वाला होता तो जिनके द्वारा उसने पहले देखा था उन नेत्रों के निकाल लिए जाने पर उन पूर्वदृष्ट पदार्थों को स्वप्न में न देखता किंतु जिनके नेत्र निकाल लिए गए हैं उन अंधों के विषय में भी लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि आज स्वप्न में मैंने पहले देखा हुआ हिमालय का शिखर देखा इससे यह ज्ञात होता है कि जो स्वप्न देखने वाला है वही नेत्रों के ना निकालने पर भी दृष्टा है देह दृष्टा नहीं है तथा तो तो दृष्टि, स्मर्तो सति या एव दृष्टा स्मृत एव सती यदा यदाव तदा निमिताक्षों स्म दृष्टपूर्व यद्यस्मा जन्मींत जन् निम्ते चक्षुष स्मृद रूपम पश्यति तदेवा निमीलें पी चक्षुषी दृष्टिआसीदितव गम्य इस प्रकार स्मरण में समझना चाहिए दृष्टा और स्मरण करने वाले की एकता होने पर जो दृष्टा होता है वही स्मरण करने वाला होता है जबकि ऐसी बात है तभी आँख मूंद कर स्मरण करने वाला भी जो पहले देखा हुआ रूप है उसे देखे हुए के समान ही देखता है अतः जिन्हें मूद रखा है वे नेत्र दृष्टा नहीं है जो नेत्रों के मूदने पर स्मरण किए जाने वाले रूप को देखता है वही नेत्रों के न मूदने पर भी दृष्टा था ऐसा जाना जाता है मृते तो देहे विकल रूपादि रूपादिदर्शनाभावात्त देहशस्व दृष्टित्व मूते भी मृतेपि दर्शनादि क्रिया तस्मात् यद पाए देहम दर्शनम न भवती च चवती तद दर्शनादि क्रिया करती न देह इतवगम्य इसके सिवा शरीर के मर जाने पर इसमें कोई विकार न होने पर भी वह रूपादि का दर्शन नहीं करता यदि देह ही दृष्टा होता तो उसके मरने पर भी उसमें दर्शनादि क्रिया होती अतः जिसके देह में न रहने पर दर्शन नहीं होता और रहने पर होता है वही दर्शनादि क्रिया का करता है देह नहीं ऐसा ज्ञात होता है